धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय जब रावण के साथ श्रीराम का युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु से कहा महाराज सेवा के लिए कोई आज्ञा दीजिए श्रीराम बोले ये जो सारे बंदर युद्ध करते हुए मारे गए हैं मैं चाहता हूं कि ये जीवित हो जाएं तुम अमृत की वर्षा करो और सारे बंदरों को जीवित करो जिन भगवान राम ने एक दिन इंद्र की कुत्ते से तुलना की थी आज उसी को उपाधि देते हुए बोले इंद्र तुम बड़े सुजान हो यही सेवा करो कि जिन लोगों ने मेरे लिए प्राण त्याग किए हैं उन्हें जीवित कर दो न प्राण सकान पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा क्या ईश्वर अपने संकल्प से बंदरों को जीवित नहीं कर सकता था आज श्री राम इंद्र को जो सुजान कहते हैं इसका क्या अर्थ है वे बोले प्रभु को काल के भी काल हैं बंदरों को जीवित कर देने में इंद्र की क्या विशेषता है पर भगवान एक नर शरीर धारण करके एक उपदेश देना चाहते थे ये देवता स्वर्ग में नित्य अमृत पीते हैं पर प्रभु का संकेत यह था कि तुम्हारे अमृत का उद्देश्य यही था कि हम न वृद्ध हों न मरें और न मनमाने भोग करें पर आज तुम्हारे अमृत का उपयोग यही है कि जिन्होंने अपने शरीर की चिंता किए बिना संघर्ष किया है एक आदर्श के लिए अपना बलिदान दिया है आज तुम्हारा अमृत यदि इन्हें जीवित जीवित कर देता है तभी उसकी सारसकता है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बंदरों की तुलना नाना प्रकार की मुक्ति की साधनाओं से की है कैवल्य साधन अखिल भाल मरकट विपुल प्रभु कहते हैं कि अमृत जब व्यक्ति को युवा तथा निरोग बनाकर भोगी बना देता है तो यह उसका दुरुपयोग है और जब अमृत पाकर हमारे जीवन में साधना चैतन्य हो जाए साधना में प्रगति हो तो वह बड़ा उपयोगी है यहाँ वैसा ही हुआ मेघनाथ के रूप में लंका का काम इंद्र को भी बांध लेता है देवताओं को भी बांध लेता है काम के बंधन में कौन नहीं बंधा हुआ है जितने भी पुण्यात्मा हैं वे सब के सब काम के बंधन में बंधे हुए हैं काम ऐसा ही शक्तिशाली है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक काम की आवश्यकता रहेगी पर लक्ष्मण के रूप में जो अयोध्या का काम है वही लोक कल्याणकारी है लक्ष्मण जी गृहस्थ भी हैं उनके दो पुत्र भी हुए पर इतना सब होते हुए भी वे निरंतर श्री राम के चरणों में अनुरक्त हैं उनके अंतकरण में जो वृत्ति है वह श्री राम से एकाकार हो रही है इसलिए लोक हित के लिए यदि लोक हित के लिए यदि काम की आवश्यकता है तो वह काम लंका का नहीं अयोध्या का काम होना चाहिए इन चारों पुरुषार्थों को यदि हम उचित मात्रा में स्वीकार करें और जिस क्रम से इसको जीवन में पाना चाहिए उसी क्रम से प्राप्त करें तो हमारा जीवन पूर्ण होगा और यदि हम इनका उपयोग मनमाने ढंग से करें तो इसका परिणाम सब लिए अहितकर होगा धर्म की व्याख्या बड़ी जटिल बात है मनुष्य को धर्म की दिशा में मोड़ने के लिए एक बालक का दृष्टांत दिया गया उसे मिठाई का प्रलोभन देकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है तो धर्म मिठाई है या पढ़ाई वस्तुतः धर्म तो पढ़ाई ही है मिठाई तो पढ़ाई की दिशा में ले जाने का एक माध्यम मात्र है शास्त्रों ने क्या किया है यदि वे व्यक्ति से सीधे कह दें कि तुम सब कुछ छोड़ो धन का परित्याग कर दो काम का परित्याग कर दो तो केवल कुछ लोगों के लिए ही यह संभव है ऐसे लोग जिनमें पिछले जन्मों से इसके संस्कार हैं जो इस दिशा में अभिमुख हैं वे सहज रूप से निवृत्ति के मार्ग की दिशा में जाते हैं और धन्य हो जाते हैं परंतु सभी व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते उन्हें धीरे धीरे इस दिशा में मोड़ना होगा शास्त्र उन्हें मोड़ने के लिए उनके सामने कुछ प्रलोभन रखते हैं सारी वस्तुओं को एक साथ छोड़ने के लिए न कहकर वह क्रम से उन्हें कैसे छोड़े यह बताते हैं और छोड़ने के लाभ भी उन्हें बताते हैं हनुमान जी जब रावण के पास गए तो उन्होंने रावण को अभिमान छोड़ने के लिए जो उपदेश दिया तो उसके साथ एक विशेष शब्द भी जोड़ दिया बोले रावण सारे मानसिक रोगों का मूल तो मोह है और यदि तुम मोह को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भक्ति की दवा का सेवन करो पर दवा के साथ साथ रोगी यदि पथ्य न करे तो रोग दूर नहीं होगा तो पथ्य मैं तुम्हें इतना ही बत बताए देता हूँ तुम तमोगुणी अभिमान को छोड़ दो मोहमोल बहुसूल प्रद त्यागहु तमय अभिमान हनुमान जी कितने उदार वैद्य हैं कहना तो चाहिए कि तुम अभिमान को छोड़ दो पर बोले केवल तमोगुणी अभिमान को छोड़ दो वे जानते हैं कि रावण की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पूरे अभिमान को छोड़ सके अतः वे विभाजन कर देते हैं मैं तुमसे सतोगुणी अभिमान को छोड़ने के लिए नहीं कहता रजोगुणी अभिमान भी बना रहने दो परंतु कम से कम तमोगुणी अभिमान तो छोड़ दो इसका अभिप्राय सतोगुणी या रजोगुणी अभिमान की श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं है जैसे कोई रोगी बहुत पथ्य न कर सके तो उसे थोड़ा पथ्य बता देते हैं मुझे तो एक डॉक्टर ने बड़े विनोदपूर्वक कहा आप तो जानते ही हैं कि हम लोग रोगियों को कैसे पथ्य बताया करते हैं पर हम लोगों की स्थिति देखनी हो तो जब हमारी पार्टियाँ होती हैं तब देखिए कि डॉक्टर लोग कितनी उदारता से भोजन पर टूटते हैं तब तो लगता है कि सारा पथ्य केवल रोगियों के लिए होता है डॉक्टर के लिए नहीं होता डॉक्टर लोग बुरा ना माने सबकी एक ही बात है चाहे उपदेशक हो या चिकित्सक हनुमान जी उदारता दिखाते हुए कहते हैं ठीक है बहुत पथ्य हम क्यों कहें यदि इतना कठिन पथ्य बता दिया जाए को संभव है कि रोगी कभी पत्थे ही ना करे उत्तम वैद्य मानसिक बात समझता है कि इसे कितना बताना चाहिए यह कितना कर सकेगा जो सूची पकड़ा देने वाले डॉक्टर हैं वे अपने लिए बिल्कुल भिन्न नीति बनाए हुए हैं उनकी बात रोगी बिल्कुल मान ही नहीं सकता अतः हनुमान जी बड़े सावधान हैं उन्होंने रावण से यह नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो संपत्ति छोड़ दो बल्कि उल्टे लोभ दिखा दिया जानते हो मेरी दवा खाओगे तो क्या होगा राम के चरणों की भक्ति बिल्कुल नहीं यह भी नहीं कहा कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा बोले भगवान राम के चरणों को यदि हृदय में धारण करोगे तो लंका का राज्य अचल हो जाएगा राम चरण पंकू चल राज तुम करह कैसे कह दें तुम लंका का राज्य छोड़ दो मंदोदरी ने कहकर देख लिया था उसने कर्तव्य की याद दिलाई थी शास्त्रों ने लिखा है कि चौथेपन में राजा वन में चला गया है चौथेपन जाह निपकानन उधर रावण को क्रोध आ रहा है कि पिछले जन्म से ही तो इस बूढ़ा होने से डर रहा हूँ और तुम मुझे बूढ़ा बनाकर वन में भेजना चाहती हो तो हनुमान जी ने वन जाने का उपदेश नहीं दिया राज्य छोड़ने को भी नहीं कहा वे बोले बस इतना ही करो तमोगुड़ी अभिमान छोड़ दो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा राज्य अचल रहेगा इतने उदार वैद्य के सामने भी रावण उस महाअभिमानी रोगी की तरह है कि जब डॉक्टर यह कहे कि यह नहीं खाना चाहिए तो वह कहे कि डॉक्टर मेरे सामने क्या है इससे अधिक बुद्धिमान तो मैं हूँ कहीं वे डॉक्टर बैठे हुए हों और अपने सामने ही घर वालों से खाने के लिए वही वस्तु मंगावे जो डॉक्टर ने मना किया हो तो सोचिए डॉक्टर का क्या हाल होगा रोगी से यह कहा गया है कि यह छोड़ दो और रोगी उसी वस्तु का डॉक्टर के सामने ही सेवन करे और कहे कि देखो मुझे शिक्षा दे रहे हो मैं तुम्हारे सामने खाकर दिखाता हूँ गोस्वामी जी ने व्यंग किया हनुमान जी ने जब कहा कि तमोगुड़ी अभिमान छोड़ दो तो रावण ने क्या किया बोला तुम अभिमान छोड़ने के लिए कह रहे हो अरे मैं तो और भी बड़ा महाअभिमानी बनकर दिखाता हूँ बोला भी हसी मिला हम ही कपी गुरु बड़ ज्ञानी ऐसी स्थिति में चिकित्सक बता देते हैं कि रोग बड़ा कठिन है रोगी की शायद थोड़ी देर में मृत्यु हो जाए पर यह तो ऐसा रोगी था जिसने उल्टे वैद्य से ही कहा अब तू मरने ही वाला है मृत्यु निकट आई खलतो ही हनुमान जी समझ गए कि उन्हें ऐसा रोगी तो आज तक मिला ही नहीं यदि कोई रोगी डॉक्टर से ही कहने लगे कि अब तुम मरने ही वाले हो तो सोचिए वह कैसा रोगी होगा हनुमान जी समझ गए कि इसका रोग असाध्य है वे बोले तुम मृत्यु का नाम ले रहे हो तो ठीक ही होगा मैं भी देख रहा हूं कि मृत्यु आप पर यह मेरे लिए आई है कि तु, तुम्हारे लिए इसका पता तो कुछ दिनों बाद चलेगा उलटा हो ही कहा हनुमान यही शास्त्रों की शैली है हनुमान जी ने रावण से केवल तमोगुणी अभिमान त्यागने के लिए कहा वैसे ही शास्त्रों में व्यक्ति को जो प्रलोभन दिया उसका कारण यह है वे जानते हैं कि यदि व्यक्ति को सीधे ऐसा बनने के लिए कहा जाए कह दिया जाए तो उसके लिए संभव नहीं है तो व्यक्ति कह देगा कि यह सब हमसे होने वाला नहीं है छोड़ो इस चक्कर को इसीलिए शास्त्रों ने ऐसी शैली अपनाई उन्होंने ये दो कार्य किए व्यक्ति को कभी कभी लोभ भी दिखा दिया और उस भोग के साथ साथ क्रमशः उन्होंने उसको विकसित करने के लिए धर्म की व्याख्याओं के द्वारा उसे कक्षावार आगे ले जाते हैं वैसे ही जैसे कक्षा में कोई पढ़ता है और धीरे धीरे क माने कबूतर से प्रारंभ करके वह अंतिम कक्षा तक पहुंचकर कर कमाने ब्रह्म तक पहुंच सकता है यही शास्त्रों की शैली है यदि व्यक्ति में भोगों के प्रति आकर्षण है तो शास्त्र पहले भोग की आज्ञा दे देते हैं परंतु उसमें थोड़ा सा नियमन कर देते हैं ठीक है भोग तो जीवन में आवश्यक ही है लेकिन कम से कम भोगों में भी विभाजन करना चाहिए किस तरह का भोग उचित है किस तरह का भोग अनुचित है तो वह धीरे धीरे क्रमश सारी वृत्तियों को नियमन करने के लिए अनेक प्रलोभन भी दिए और धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाया पर यदि वह पढ़ने वाला छात्र यह सुनकर कि पढ़ोगे तो तुम्हें मिठाई मिलेगी यह सोचने लगे कि वह मिठाई ही परम फल है और यही मिल सकती है तो फिर क्यों पढ़ाई के चक्कर में पढ़े तो क्या होगा तात्पर्य यह कि प्रलोभन धर्म नहीं है अगर व्यक्ति उलट देगा तो धर्म के साथ यही होगा धर्म ने यदि कह दिया कि धर्म करोगे तो देवता बनोगे और अप्सराएँ मिलेंगी तो व्यक्ति की बुद्धि ऐसी होती है कि धर्म के बाद देवता बनकर भोग ही भोगना है तो यदि यही अवसराए मिल जाए तो धर्म कर्म करने की क्या जरूरत फल यह होता है कि धर्म एक दुधारी तलवार हो जाती है इसका जैसा प्रयोग किया जाना चाहिए उसका उल्टा हो जाता है इससे प्रलोभन ही धर्म बन गया और उद्देश्य बेचारा एक ओर धरा रह जाता है धर्म के साथ सबसे बड़ी कठिनाई सबसे बड़ी समस्या यही है कि यदि व्यक्ति ने यह मान लिया कि धर्म करने से संपत्ति बढ़ती है पता चले कि सत्य बोलने से संपत्ति बढ़ती है तो वह भी एक उपाय हो सकता है यदि किसी दुकानदार पर लोगों की यह आस्था हो जाए कि यह सही सही दाम बताता है तो शायद ग्राहक विश्वासपूर्वक उनके दुकान में अधिक संख्या में आते हैं और इससे उसे अधिक लाभ होता है और उसकी संपत्ति बढ़ती है पर यदि संपत्ति बढ़ना ही धर्म का फल मान लिया और व्यक्ति को कहीं लगे कि सच बोलकर हम 20 साल में जितना कमाएंगे आज मौका मिला है कि एक बार झूठ बोलकर उससे दुगना कमा सकते हैं तो उसे लगेगा तो फिर सत्य या धर्म की क्या जरूरत है अतः प्रलोभन के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि यदि जीवन का प्रलोभन ही उद्देश्य हो गया तो परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सब सोचता है जब सोचता है तो केवल प्रलोभन को ही लक्ष्य मानकर धर्म से विचलित हो जाता है अतः धर्म के साथ समस्या यह है कि हम इसे सही अर्थों में समझें पुराने समय के गंगा प्रसाद नाम के एक विद्वान थे उनके ग्रंथ में गीता की किसी उक्ति के आधार पर कहा गया था कि श्री कृष्ण वेदों के विरोधी थे यदि उन्होंने ध्यान दिया होता कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के दोनों तरह से लाभ दिखाते हुए कहा था यदि तुम युद्ध में जीत गए तो राज्य भोगने को मिलेगा और यदि मारे गए तो स्वर्ग हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महिम भगवान की भाषा बिल्कुल साधारण व्यवहारी व्यक्ति की भाषा है सिद्धांत वाक्य नहीं है बल्कि मानो यह पहली कक्षा की भाषा है गीता एक बड़ा विलक्षण ग्रंथ है यह मानो अर्जुन को माध्यम बनाकर सबके लिए कही गई है इसमें भगवान हर विकल्प सामने रख देते हैं भगवान कह देते हैं कि आत्मा तो अमर है तुम चिंता मत करना पर साथ ही यह भी कह देते हैं कि यदि तुम मानते हो कि जन्म मरण सत्य है तो भी चिंता मत करो वस्तुत भगवान का उद्देश्य यह है कि अर्जुन को धीरे धीरे कैसे मोड़ा जाए भगवान कृष्ण विषयक एक कविता मैंने पढ़ी थी उसमें कवि ने लिखा था कि भगवान शांति के ऐसे विरोधी हैं कि लोगों को तर्क वितर्क के द्वारा युद्ध के लिए प्रेरित कर देते हैं यह कुछ ऐसा ही था जैसा कि दूरदर्शन के महाभारत में कुछ इसी तरह की बात धृतराष्ट्र के मुंह से निकल कहलवा दी जाती है कृष्ण अर्जुन को समझा रहा है या युद्ध के लिए भड़का रहा है तो क्या भगवान शांति के विरोधी हैं क्या वे युद्ध को उद्देश्य मानते हैं यदि आप उस एक ही श्लोक को पकड़ लें तो आपको लगेगा कि भगवान तो भोग और स्वर्ग का उपदेश दे रहे हैं परंतु इससे यह समझना समझा जा सकता है कि ना आपने पूरी गीता पढ़ी है और ना इसके उपदेशों को सही अर्थों में लिया है भगवान कह रहे हैं कि यही से तुम प्रारंभ करो तुम्हें युद्ध करना चाहिए आप जानते हैं कि भगवान स्वयं शांतिदूत दूत बनकर गए और इतना आगे बढ़ गए थे कि दुर्योधन से बोले कि तुम केवल पाँच ही गांव दे दो तो किसी वाक्य के द्वारा यह नहीं सिद्ध होता कि वे युद्ध प्रिय थे उन्होंने तो शांति के लिए अधम अदम्य प्रयास किया पर यदि युद्ध सामने है और अर्जुन उससे भागता है तो भगवान कहते हैं कि तुम इसके परिणाम पर भी दृष्टि डालो और तब वे विविध रूपों में अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वह गीता की उन उप में है जिसमें स्वर्ग और भोग का भी वर्णन है और आगे चलकर जब भगवान वेदों की थोड़ी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि वेद से भी ऊपर उठने की जरूरत है क्योंकि वेद बार बार व्यक्ति को भोग ऐश्वर्य या स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं और व्यक्ति उसी में उलझ कर रह जाता है क्रिया विशेष बहुलाम भोग प्रति त्रैगुण्य विषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन भगवान का अभिप्राय यह है कि अर्जुन तुम नीचे ही मत बैठे रहो तुम्हें इनसे ऊपर उठना है यह नीचे से ऊपर उठना क्या है विद्यार्थी को पहली कक्षा में जरूर पढ़ना चाहिए यह परम आवश्यक है पर यदि कोई पहली कक्षा को नीव मानकर कर दस वर्षों तक उसी में रह जाए और कहे कि मैं तो नीव को दृढ़ बना रहा हूँ तो वह आजीवन वहीं का वहीं रह जाएगा इसी प्रकार धर्म की इस शैली में आप देखेंगे कि यह हमें सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहा है पहली सीढ़ी पर ही बैठे रहना राजा प्रताप भानु की समस्या है और महाराज मनु बड़ी दूर तक चले जाते हैं मनु ने देखा कि पत्नी है पुत्र है राज्य है सब ठीक है और मैंने तो इन सब को भोग ही लिया पर यही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है इनसे यही सिद्ध हुआ कि भोगों को भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई अभी सही अर्थों में धर्म का फल मेरे जीवन में नहीं आया तो यहाँ संकेत क्या है ईश्वर ने वृद्धावस्था के साथ एक बात जोड़ दी है आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में प्रायः भूख कम हो जाती है इसमें ईश्वर का मानो यह संदेश है अब जरा कम खाओ वह शरीर के द्वारा संदेश दे रहा है कि धीरे धीरे भोगों को कम करो युवावस्था में तुम जो कर सकते थे वह वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। इस संदेश को सुनकर यदि आप यह निर्णय करें कि ईश्वर का संकेत बस इतना ही है कि भोजन अब थोड़ा कम कर दें पर इतना ही नहीं कान से अब कम सुनाई देने लगा तो मानो ईश्वर का संकेत यह है कि जीवन पर भर खूब बाहर की बातें सुनते रहे अब भीतर भी कुछ सुनने की चेष्टा करो जब ईश्वर ने ऐसी आँखें दी जिनसे वृद्धावस्था में कम दिखाई देता है तो मानो वह चाहता है कि अब अंदर की ओर देखने का प्रयास करो यह निर्देह व्यक्ति को साधना की ओर परमात्मा की ओर ले जाता है भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बड़ा सुंदर वर्णन आता है जनकपुर के दूत अयोध्या गए तो महाराज दशरथ ने पूछा आप लोग केवल पत्र के लेकर ही चले आए या आपने जनकपुर में मेरे पुत्रों को देखा भी है दूत मुस्कुराते हुए चुप रह गए इस पर महाराज ने पूछा अच्छा यदि देखा तो अपनी आँख से देखा या नहीं और हंसी आई अब देखें आगे क्या कहते हैं फिर बोले अपनी आँख से देखा तो ठीक से देखा या नहीं भैया कहो कुशल दोबारे तुमने के निज नयन निहारे चौपाई में ठीक ये ही शब्द हैं तुमने ठीक प्रकार से अपनी आँखों से देखा या नहीं वह एक बड़ा ही मधुर प्रसंग है बड़ा विस्तृत है पर दूतों ने जो उत्तर दिया वह बड़ा सुंदर है वे बोले महाराज आपके पुत्रों को हमने देखा है अपनी आँखों से और भली भांति देखा है दशरथ जी ने पूछा हम कैसे मान लें वे बोले बस इससे मान लीजिए कि जब से हमने आपके पुत्रों को देखा है तब से दिखाई देना ही बंद हो गया देव देख बालक दो अब नितर आवत को ईश्वर को देखने के बाद अब देखने के लिए क्या बचा ईश्वर जब दिखाई देगा तो या तो बाहर दिखाई दे, देना बंद हो जाएगा अथवा सब में वही दिखाई देगा दो को छोड़कर कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता तो वृद्धावस्था मानो सावधान कर रही है कि अब इस दृष्टि का उपयोग अन्य कुछ देखने के लिए नहीं हो सकता है कान कहते हैं कि अन्य कोई शब्द सुनने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है पूरा शरीर कहता है कि हम अधिक से अधिक भोगों को भोग चुके अब धीरे धीरे त्याग की दिशा में बढ़ना है महाराज मनु जैसा कोई कोई इस संकेत को समझ लेता है उन्होंने कहा भले ही मुझ में वैराग्य नहीं आया पर त्याग हम करेंगे वैराग्य अर्थात किसी वस्तु का मन से छूट जाना आकर्षण ही न होना और त्याग अर्थात भले ही वह मन से प्रिय लगती हो लेकिन यदि हम विवेकपूर्वक किसी वस्तु को छोड़ देते हैं मनु ने निर्णय किया भले ही मन में वैराग्य का उदय न हुआ हो पर हम त्याग के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे अब हम वृद्ध हो गए अब हमें उसी दिशा में चलना चाहिए गोस्वामी जी के जीवन में भी वह प्रसिद्ध दोहा है उन्होंने बड़ी लंबी आयु पाई वे वृद्ध हुए तो उन्हें भी कान में कम सुनाई देने लगा आँखों से कम दिखाई देने लगा शिष्य लोग तो स्नेह करते हैं वे बोले महाराज आप अधिक से अधिक दिन रहेंगे तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी आप कोई औषधि लीजिए तो गोस्वामी जी ने एक दोहे के द्वारा कहा हाँ हाँ मैं भी इसी चिंता में हूँ कि कोई योग्य वैद्य मिल जाए तो दवा लें शिष्यगण उत्साहित हुए आपका नाम सुनकर वह वैद्य दौड़ा आएगा। आप आज्ञा तो दीजिए किस वैद्य को लाएं? वे बोले मुझे ऐसा वैद्य चाहिए जो आकर मेरी जांच करे क्या जांच करे उन्होंने कहा श्रवण घटा हो सुनाई देना कम हो तो हो जाए दिखना कम हो तो हो जाए देह का बल घटे तो हो जाए इनकी दवा मुझे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए बोले देखें कि कहीं हमारा भगवान से प्रेम तो नहीं घट रहा है श्रवण घटहु पुनदृग घटहु घटहु सकल बल देह। इते घट घटी है न कछो घट नरिशोले हदि ऐसा कोई वैद्य या दवा हो जो भगवान से प्रेम बढ़ा सके उसे मेरे लिए ढूंढ कर ले आओ वृद्ध मनु ने अपने जीवन में शरीर के उपदेश को समझ लिया और वे वन में गए वहाँ वे अपने कानों को अपने लेत्रों को सार्थक बनाते हैं अब तक उन्होंने जिन कानों से संसार का स्वर सुना था उन्हीं में ईश्वर की कृपा अमृत से सना हुआ स्वर गूंज उठा मांगो मांगो क्या वरदान चाहते हो मांगो मांगो, भय नी करम गृपा अमृत सानी आकाशवाणी में पूछा गया क्या चाहते हो तो उन्होंने कहा कान तो धन्य हो गए अब नेत्र भी धन्य हो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उस रूप को नेत्र भर कर देखूँ जो स्वरूप बस शिव मन माही जही कारण मुन जतन कराही देख हम सो रूप भरिलोचन कृपा कर हु प्रणतारति मोचन सचमुच कान ईश्वर की वाणी सुनकर धन्य हो गए नेत्र भगवान का दर्शन करके धन्य हो गए भगवान ने पूछा क्या और कुछ चाहते हैं मांग तो प्रताप भानु भी करता है पर यहाँ तो देने वाला स्वयं ईश्वर है कई बार लेने वाले ठीक नहीं होते तो कई बार देने वाले पर यहाँ तो ईश्वर ही देने को प्रस्तुत हैं और लेने वाले मनु हैं जिन्होंने संसार के सारे विषयों को छोड़ दिया है वे मांगने के लिए प्रस्तुत हैं मनु ने बड़ी मीठी बात कही बोले महाराज मेरी एक बड़ी समस्या है क्या बोले धर्म का फल है वैराग्य और वैराग्य का फल है मोक्ष तो महाराज मुझ में वैराग्य तो है नहीं मैं तो आज भी अनुरागी ही हूँ तो जब वैराग्य नहीं है तो मैं आपसे मोक्ष नहीं मांगूंगा। क्या मांगोगे मनु ने मुस्करा कहा महाराज सुना है कि वैराग्य में मोक्ष है और अनुराग में बंधन है तो मैंने यही सोचा कि वैराग्य नहीं है तो अनुराग से आपको ही बेटा बनाकर बांध ले, यही अच्छा रहेगा प्रभु मुस्कराए वाह तुम तो बड़े चतुर निकले चाहते हो कि मेरा भी जन्म हो और तुम्हारा भी और मोक्ष का अर्थ है आवागमन से मुक्ति मनु ने कहा यह अधिकार मुझे नहीं है कि मैं आवागमन से मुक्ति चाहूँ पर इतना जोड़ देता हूँ कि मेरा फिर आवागमन हो पर आप भी आ जाइए नेत्र और कान तो धन्य हो गए जरा मेरी गोदी धन्य हो जाए सारी इंद्रियाँ भी धन्य हो जाए इस प्रकार मनु सही दिशा में बढ़े और दसरस बन गए और प्रताप भानु कैसे दसमुख बन गया विश्व विजय करना छत्री का धर्म है पर शास्त्र ने तो जानबूझकर युद्ध को यज्ञ के साथ जोड़ दिया अश्वमेज यज्ञ करना है उसके लिए विश्व विजय करना होगा हम हर कर्म को यज्ञ से जोड़ें इसके पीछे शास्त्र का उद्देश्य यही है कि यदि व्यक्ति अहंकार से प्रेरित होकर विजय प्राप्त करेगा तो उसकी वह वृत्ति नहीं मिटती जिनमें पुरुषार्थ है पराक्रम है जो विजेता बनना चाहता है शास्त्र ने एक प्रलोभन दिया यज्ञ भाव से करो प्रताप भानु ने यज्ञ किए सारे राजाओं को जीत भी लिया संसार का राजा हो गया किंतु वह विंध्याचल के गंभीर वन में शिकार खेलने गया और उसी में भटक गया विंध्याचल का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी विंध्याचल महत्वाकांक्षा और अभिमान का प्रतीक है विंध्याचल ने जब सुना कि सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है तो उसने सूर्य से कहा तुम मेरी परिक्रमा करो सूर्य ने कहा यह संभव नहीं है मैं अपनी स्वतंत्रता से परिक्रमा नहीं करता विंध्याचल बोला यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं इतना ऊपर उठूंगा कि तुम्हारा प्रकाश संसार में आने नहीं दूंगा यह बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है महत्वाकांक्षी व्यक्ति चाहता है कि प्रकाशपुंज मेरे ही चारों ओर हो प्रकाश का प्रेमी होना बुरा नहीं है पर महत्वाकांक्षा का अतिरिक्त तब है जब वह कहता है कि प्रकाश मेरे ही चारों ओर होगा अन्यथा मैं संसार को अंधेरे में डाल दूंगा प्रताप भानु इतना सब पाने के बाद भी महत्वाकांक्षा के वन में भटक गया असीम महत्वाकांक्षा वह शिकार खेल कर लौट रहा था दिन भर सफल था पर एक स्वर दिखाई पड़ा जिसका शरीर काला और दाँत सफ़ेद एक उपमा देते हुए गोस्वामी जी अपनी दार्शनिक भाषा में कहते हैं स्वर को देखकर लग रहा था मानो राहु चंद्रमा को ग्रस करके चला जा रहा हो जन बन दूर ससे ग्रसी राहु इसे कौन देख रहा है प्रताप भानु ग्रहण केवल चंद्रमा पर ही नहीं सूर्य पर भी लगता है संकेत था कि महत्वाकांक्षा के वन में ग्रहण केवल चंद्रमा पर ही नहीं तुम पर भी लगने वाला है सावधान हो जाओ पर वह स्वर भागा मानो जब व्यक्ति लोभ की दिशा में बढ़ता है तो धर्म उसे सही दिशा में नहीं ले जाता क्रिया के रूप में धर्म करते हुए भी व्यक्ति यदि दंभ का आश्रय लेगा और लोभ के पीछे अंधाधुंध भागेगा तो वह निशाचर हो जाएगा और उसकी महत्वाकांक्षा भी पूरी नहीं होगी रावण के रूप में निशाचर होकर भी उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही गई वह सोने की लंका का स्वामी हो गया समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो गए पर वह सदा अभावग्रस्त ही रहा न दंभ छूटा न कामना छूटी न चोरी छूटी और न लंपटता छूटी ऐसे ये दो पात्र हैं यदि हम मनु के समान जीवन में धर्म का आचरण करते हुए त्याग वैराग्य के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं तो दशरथ बन जाते हैं और जब धर्म की क्रिया के साथ दम्भ की वृत्ति आती है तो हम दशमुख रावण बन जाते हैं सुनना तो चुनना तो हमारे अपने हाथ में है